नमस्कार मैं हूं राजीव जैन एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ हैं सरिता जी थिएटर प्ले एक्ट्रेस है और सरिता जी आपका रेडियो मधुबन में हमारे व्यूअर्स की तरफ से और हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है थैंक यू सो मच आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए uh, मेरा नाम सरिता है और uh, मैं थिएटर पर्सन भी हूँ टीचर भी हूँ एंड थिएटर पर्सन से सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हूँ मैं राइटिंग करती हूँ नाटक लिखती हूँ कहानियाँ लिखती हूँ और डायरेक्ट करती हूँ मेरा अपना थिएटर ग्रुप है इस वक्त मुंबई में थिएटर सर्कल के नाम से और साल में तीन नए प्रोडक्शंस में करती हूँ और पूरे साल मेरा थिएटर चलता है वर्कशॉप्स भी करती हूँ दिल्ली में पली बड़ी हूँ एक मध्यम परिवार से हूँ और थिएटर में बाय चांस में आई उम्र मेरी शायद 11 या 12 साल थी उस वक्त अच्छा छोटे और उससे पहले अगर कहें तो स्कूल में प्राइमरी लेवल पे मोनो एक्टिंग और ये सब रहा था कुछ इस तरह से मुझे पता नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ या क्या करना चाहती हूँ मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कभी भी मेरे पापा चाहते थे कि मैं बहुत बड़ी डांसर बन जाऊँ अच्छा <laughs> मेरे पापा की जो बॉस थी बहुत फेमस कथक डांसर हैं मतलब नृत्य भी आता है इससे हाँ मैंने नृत्य सीखा दिल्ली में भारतीय कला केंद्र है वहाँ से मैंने सात साल का पूरा हाँ तो जयपुर घराना मैंने वहाँ से किया सात साल का पूरा कोर्स किया मैंने मल्टी टैलेंटेड राइटर भी एक्ट्रेस भी डांसर भी प्रोड्यूसर भी एंड डायरेक्टर भी समय <laughs> समय पर चीजें बदलती रहती हैं <laughs> तो बस ऐसे ही धीरे धीरे अचानक डांस क्लासेस करते करते मेरे बराबर में ही एक थियेटर था लिटिल थिएटर ग्रुप वहाँ पर मेरे साथ जो डांस करती सीखती थी उन्होंने बोला मैं एक प्ले कर रही हूँ मेरे साथ चल के रिहर्सल देखो, तो मुझे थिएटर का तो टी वी नहीं पता था मैं गई वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा वो लोग रिहर्सल कर रहे हैं दूसरे दिन भी गई वो बहुत बड़ा आ, कास्ट थी उसमें तो शायद डायरेक्टर को पता नहीं था कि कौन कौन कास्ट में तो मैं भी वहाँ बैठी हुई थी और डायरेक्टर ने बोला ये वाला डायलॉग बोलो और मैंने वो डायलॉग बोल दिया जबकि मुझे ये नहीं पता था डायलॉग का मतलब भी क्या होता है अच्छा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा फिर एक या डेढ़ हफ्ते बाद वो शो था वहीं मंडी हाउस का श्रीराम सेंटर है और उसमें मैंने दो या तीन डायलॉग पहले नाटक में मैंने बोले और मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा तो डांस में कम ध्यान देने लगी और थिएटर में ज़्यादा देने लगी तो डांट भी पड़ती थी घर से स्कूल भी था स्कूल सुबह होता था उसके बाद डांस क्लास आती थी फिर मैं धीरे धीरे थिएटर की तरफ जाने लगी पूरा नृत्य का पूरा कोर्स वो तो पूरा किया वो तो धीरे धीरे धीरे होता रहा फिर उसके बाद जिस नाटक में मैंने सिर्फ दो या तीन डायलॉग बोले थे समय आने पे मैंने उसमें मेन रोल किया फिर धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता गया फिर ऐसी कब कहा नाटक का ये सिलसिला बढ़ता चला गया और मैं शायद बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पसंद बन गई कैमेचर लेवल पे वहाँ पर दिल्ली में थिएटर होता था आपने बोला 11 साल से आपने शुरू किया हाँ, तो 11 साल की उम्र से ही लाइक आपने मतलब स्टडीज स्टडीज के के साथ साथ साथ साथ किया तो थिएटर था तब से ही शुरू हो, हाँ, अच्छा, हो गया था क्योंकि ये कुछ तय नहीं था और बाय चांस होता चला गया और मैं इसमें करती चली गई मैं दसवीं क्लास में थी तो मैंने एक प्लेयर डायरेक्ट किया जिसका नाम था विरोध और उसमें थिएटर के बड़े बड़े लोग थे मेरे साथ जिनको मैंने डायरेक्ट किया और मुझे तब समझ में आया कि अच्छा मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ पर ऐसा कोई मेरा एम या एंबिशन नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूँ ये भी बाय चांस ही हुआ कब कैसे पूरे ग्रुप ने बैठ के डिसाइड किया और उसके बाद फिर मैंने अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया फॉर्म किया प्रयास आर थिएटर के नाम से अच्छा फिर मैं ग्यारहवीं क्लास में आई फिल्म की मैंने 10 साल की उम्र में आपने एक थिएटर ग्रुप बना में थी जब मैंने बारहवीं क्लास के एग्जाम में प्रतिमा दी उनके घर जाके जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन में छुट्टी करती थी जिस दिन तो इस तरह से मैंने वो किया उसके साथ साथ नाइनटीन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक कंपटीशन होता है उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला 1987 में साहित्यकला परिषद का अवार्ड मिला फिर एक दो सीरियल भी किए दिल्ली में उसके बाद मैंने फिल्म की उसका नाम था मुक्ति नेशनल फिल्म डिवीजन की फिल्म थी उसमें बेस्ट नेशनल एक्ट्रेस के लिए मैं नॉमिनी हुई अच्छा। फिर ऐसी जर्नी चलती गई चलती गई और मैं कब थिएटर में एकदम ये मेरा प्रोफेशन हो गया मतलब बचपन से ही जैसे तकदीर ने आपको हाँ। साथ देते गए और आप और आप इसमें आते मेरे पापा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डांस पे ध्यान दूं या फिर एन एस डी कर लू लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ था नहीं मैं थिएटर में ही बहुत ज्यादा रंग गई होते होते होते होते बड़ी होती चली गई शादी हो गई एक दिन <laughs> शादी हो गई तो मुंबई आ गई पच्छा भी हो गया मुंबई आके यहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया लीड रोल्स किए यहाँ पर भी सीरियल किए फिल्म की फिर उसके बाद मैंने अपना थिएटर ग्रुप यहाँ बनाया फिर मेरा लिखने की तरफ रुझान हो गया तो मैंने क्रिएटिव राइटिंग का डिप्लोमा किया से फिल्म फिल्म मैंने आ, आर्ट फिल्मी सी की फिल्म की और सीरियल मैंने किए सीरियल्स आ, सीरियल्स जैसे कि एक मैंने किया पिया का घर किया एक उर्दू चैनल था वो किया एक अवधि चैनल था उस पर वो किया बहुत ज्यादा मेरा रुझान टीवी और इसकी तरफ नहीं था क्योंकि बच्चा मेरा छोटा था और सकम सांसिस मेरे फेवर में नहीं थे <laughs> लेकिन थिएटर क्योंकि मेरा पैशन था जॉर् कंटिन्यू रही फिर साथ में पढ़ाई भी करती रही आगे फर्दर होता है फिर मैंने ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा किया क्रिएटिव राइटिंग में डिप्लोमा किया फिर मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से टीचर्स एंड ट्रेनर इन में डिप्लोमा किया तो आज भी भी आप ट्रेनिंग टीचर्स मैं टीचर ट्रेनिंग देती हूँ और एक मैं रेगुलर टीचर हूँ जूनियर okay. कॉलेज और सिक्स टू सेंटर को मैं पढ़ाती हूँ थिएटर पढ़ाती हूँ ये बाकायदा एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ uh, मुंबई में मुंबई में मुंबई के इंटरनेशनल जुहू में अच्छा, नहीं, नहीं अच्छा, अच्छा, <laughs> हाँ, है है का नाम नहीं लोगो को ट्रेन भी करती हूँ समर वर्कशॉप भी होते हैं तो अभी, अभी मेरा एक प्ले हुआ था जर्द मौसम जो की मेरा ही लिखा हुआ है और वो मैंने डायरेक्ट किया था उसको ऑल ओवर महाराष्ट्र में बेस्ट प्रोडक्शन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एक्ट्रेस एक्ट्रेस भी बहुत जिन्होंने परफॉर्म किया किया और मैं कि उन्होंने मेरे अंडर काम किया। <laughs> आपके तक तक जो बातें सुनी के सफर में आपको कोई स्ट्रगल कुछ नहीं करना पड़ा स्ट्रगल तो आते रहते हैं लाइफ ऐसी स्मूथ तो होती नहीं है लेकिन तो मतलब फिर भी जैसे लोग इतना स्ट्रगल करते हैं आपको कोई आपके लिए सब जैसे मक्खन से बाल निकल दिया स्ट्रगल आया भी होगा तो मैं शायद भूल गई को और मैं भूलना <laughs> चाहती <हूं। laughs> मैं याद नहीं रखना चाहती। स्ट्रगल को याद नहीं रखना चाहती स्ट्रगल से सीख के आया टू मूव टू मूव हाँ तो उसको ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं आया सब कुछ आसानी से प्लेट में परोस के नहीं मिला बहुत स्ट्रगल किया बहुत स्ट्रगल आया कुछ भी आसानी से नहीं मिला लेकिन उसका कोई मायने नहीं है स्ट्रगल का मेरे लाइफ, लाइफ में या, मैं नहीं चाहती कि वो स्ट्रगल के कोई मायने, क्योंकि मैं रिजल्ट में बिलीव करती हूँ हमेशा मतलब आपने आपने उससे स्ट्रगल स्ट्रगल से सीख के वो वो भूल गए और आगे। बिल्कुल, मेरे लिए जो बीत गया, सो गया बात सो Move ahead. बाकी आप संगीत में भी रुचि रखते है, इसे? हाँ, सुनना बहुत पसंद है सुनना पसंद है राइटर है डांसर है प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है एक्ट्रेस है सभी हैं तो शायद नहीं। सिंगर भी होंगे बाथरूम सिंगर, तो सभी सिंगर तो <laughs> जो साथ होते तो है, नहीं, दिल से दिल नहीं। से है। हाँ। कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है बहुत सारे पसंद है अगर आप मुझे अगर कर... आप अकेले हो और आपको ऐसा मन करे की गुनगुनाना है तो कौन सा पहला आएगा सॉन्ग आप मूड पे डिपेंड करता है मूड क्या है मेरा उसका अभी फिलहाल कौन सा आ रहा है मन में आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए मोहे अपना बना लो ओ मुँह अपना बना लो आज सजन मुहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए आज सजन मुहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जा जन्म है यंग लगा लो जन्म सफल हो जाए चाहेंगे जैसे कि भाई एक्टिंग के लिए कोई विशेष ध्यान रखने वाली बातें या राइटर बनना या प्रोड्यूसर बनना या कुछ भी ऐसे तो लोगों को जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो सोच रहे हैं कि हम कोई इस लाइन में जाना है ये कैरियर बनाना है तो पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई को भी महत्व दे या फिर इसी लाइन में चले जाए या कैसे आप उनको बोलना चाहोगे क्योंकि आजकल फॉलो लोग जो होता है उनको देख के फॉलो करते हैं चाहे सीरियल्स हों चाहे मूवीज हों चाहे थिएटर प्लेस हों ऐसे तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे जो आज की जेनरेशन है उसकी मैं कहना चाहूँगी कि फॉलो ना करें किसी को अपनी एक समझ होनी चाहिए अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए फॉलो करना है तो शायद अच्छी बातों को अच्छी चीज़ों को ले के समझ के उसको खुद एक नई पहचान दे आगे बढ़ें फॉलो तो कभी ना करें अपने फुटप्रिंट बनाए बजाय कि दूसरे फुटप्रिंट को फॉलो करें कोई भी फील्ड हो मेडिकल का फील्ड हो आर्ट का फील्ड हो आर्टिस्ट हो या डॉक्टर हो या टीचर हो कोई भी ट्रेनिंग बच्चा है या बड़ा है हर किसी के लिए कंसंट्रेशन फोकस एंड आपका गोल क्या है जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है आप फोकस नहीं हो सकते आप फोकस नहीं आप सक्सेस नहीं हो सकते यही है आप दिल्ली में भी रहे मुंबई में भी रहे आपको क्या लगता है इस लाइन के लिए दिल्ली अच्छी है मुंबई महानगरी अच्छी है इस लाइन के लिए देखिए तो अभी तो अपॉर्चुनिटीज हर जगह आपकी अभी सिर्फ आर्ट जो है डिजिटल बहुत बड़ा एक फैल गया है तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि टीवी और सिनेमा रह गए सिनेमा दिल्ली में भी होता है कलकत्ते में भी होता है बदरास में भी होता है लेकिन हाँ मुंबई एक बहुत बड़ी नगरी है बहुत पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पर बॉलीवुड आई डोंट वांट टू से बिकॉज आई डोंट लाइक टू से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कहना मैं पसंद करती हूँ लेकिन अभी हर जगह ऑप्शंस हैं और अ, सिर्फ यही नहीं कि आपको मुंबई में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटियाँ उतनी अपॉर्चुनिटी आपको दिल्ली में लेकिन हाँ ये थोड़ी बड़ी नगरी है काम के हिसाब से प्रोफेशनलिज्म मुंबई में ज़्यादा अच्छा है बाकी शहरों में उतना है नहीं मुझे तो दिल्ली का पता है बाकी शहरों का मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है कि कहाँ क्या है लेकिन मैंने दिल्ली में बहुत काम किया मुंबई में नहीं किया दिल्ली में मैंने फिल्में भी गई थी एन की दिल्ली में मैंने सीरियल भी किए दिल्ली में मैं बहुत पॉपुलर भी हुई मुंबई में मैंने थिएटर ज़्यादा किया और आज तक थिएटर कर रही हूँ लेकिन हाँ मैं यहाँ की फिल्म नगरी को जानती हूँ इंडस्ट्री को जानती हूँ तो थिएटर्स में सीरियल्स में और फ़िल्म्स में डिफ़रेंस क्या है इन चीज़ मैं, मैं समझ रही हूँ देखो थिएटर से तो पेट नहीं चलता किचन नहीं चलता क्योंकि अभी हिंदुस्तान में थिएटर बहुत अच्छा हो रहा है पैसा भी लोग कमा रहे हैं लोग अपना घर बार भी चला रहे हैं लेकिन वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं तो थिएटर करके आप अपनी घर गृहस्थी नहीं चला सकते अपने आप को पाल नहीं सकते आपको अपनी घर गृहस्थी चलानी है तो फिल्म एक ऐसा मीडियम है डिजिटल मीडियम की जहाँ आपको पैसा भी ज्यादा है नाम भी ज्यादा है क्योंकि वही बात जो आपने बोला देख के फॉलो करते हैं कि टीवी पर या सिनेमा पर जो फेस आ गया है वही बहुत इम्पोर्टेंट है उसके पीछे के लोग इम्पोर्टेंट नहीं है वो एक आम लोगों की धारणा लोग बुराई नहीं है क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है तो थिएटर अपनी जगह एक पैशन है थिएटर एक अपनी जगह अलग साधना है फिल्म अपनी जगह साधना है आसान तो कुछ भी नहीं है जितना स्ट्रगल फिल्म में शायद थिएटर में नहीं है थिएटर में आप अपना एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं फिल्म्स में भी मिलती है लेकिन फिल्म से आप अपना घर परिवार चला पाते हैं क्योंकि आपको वहाँ पैसा मिलता है नाम मिलता है फेम मिलता है थिएटर में भी नाम मिलता है लेकिन पैसा नहीं मिलता पैसा नहीं मिलता है हाँ। पर आजकल इतना थिएटर का वो रहा भी नहीं है ना शायद आज की जनरेशन को पूछे तो थिएटर प्लेस में इतना महत्व नहीं देते हैं शायद या, आज अगर देखने जाओ तो लोगों को थिएटर्स का इतना नहीं पता जितना क्योंकि हर सीरियल टीवी टीवी एक तो फेमस हो गए सीरियल हो गए नई मूवीज रिलीज हुई नई टीवी पे आ जाती हैं फिल्म्स का पता है पर थिएटर्स का जैसे देखो हर इंसान को ना आसान चीजें चाहिए होती है सीधे फिल्म में लोग चले गए ऐसा कम होता है लेकिन आज भी अगर नई जनरेशन आती आज भी कोई हीरो या हीरोइन लॉन्च हो रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है लेकिन दूसरे आर्टिस्ट भी आते हैं एक बार कर लेंगे लेकिन उनको एक थिएटर की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी होती है हर कोई थियेटर लाइक आग... like? आप, आपने कहा अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंगेटर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग टू नो योर कैरेक्टर व्हाट यू आर गोइंग टू परफॉर्म वॉट यू आर गोइंग टू क्रिएट अभी फिल्म मीडियम या डिजिटल मीडियम डिफरेंट है और स्टेज मीडियम डिफरेंट है लेकिन कहीं ना कहीं है एक ही बात एक ही बात है ना फिल्म मीडियम जो है डायरेक्टर्स मीडियम है थिएटर मीडियम जो है डायरेक्टर प्लस एक्टर्स मीडियम है यहाँ पर थिएटर में आप बहुत ज्यादा रिहर्सल करते हैं फिल्म में आप रिहर्सल नहीं करते हैं फिल्म में आपको एडिटिंग मिलती है थियेटर में आपको एडिटिंग नहीं मिलती है थिएटर में आपने वन टेक देना ही देना है जो आपने बोल दिया वो हो गया ऑडियंस के सामने यू कैन नॉट रीड दैट फिल्म्स में या डिजिटल मीडियम में यू कैन रीडू दैट आप अपना बेस्ट दे सकते हैं जब तक कि आपका बेस्ट नहीं आता है थिएटर में तो जो आपने अभी किया वो कर दिया ना फिर हाँ, फिर वो, वो नेक्स्ट शो में ही होगा अगर करेक्शन होगा उस वक्त तो, आपने उसका कर वक्त कर दिया। कर दिया। तो ये ट्रेनिंग ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी होती है किसी भी एक्टर के लिए आपको नहीं लगता है कि जैसे अगर एक्टिंग को अपनी फील्ड बनानी है तो उन लोगों को थिएटर्स करने चाहिए जिससे उनके कैरेक्टर्स या एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट हो नहीं ऐसा बहुत जरूर जरूर जरूरी, जरूरी, नहीं, जरूरी, नहीं जरूरी नहीं है। क्योंकि okay. आजकल बहुत सारी चीजें हो गई है आजकल फिल्म ओरिएंटेड कोर्स होने लगे हैं फिल्म के हिसाब से कोर्स कराते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं लोग फॉरेन कंट्रीज जाते हैं मुंबई में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में भी बहुत सारे हैं अभी अभी मैंने कार्ड पढ़ा उसमें भी एक्टिंग का है अब बच्चों का या नई जनरेशन का थिएटर से क्या लेना देना अभी तो उनको पॉपुलैरिटी चाहिए फेम चाहिए जैसे तैसे खर्च से आप सिनेमा पे आ जाएं बड़े स्क्रीन पे आ जाएं या आप लोकल लेवल पर भी एक टी कर लेते हैं या कुछ कर लेते तो आप लोकल लेवल पर आप बहुत बड़े स्टार हो जाते हैं अपने एरिया के तो हर कोई सबसे पहले फेमस होना चाहता है फिर पैसा चाहिए आर्ट की साधना और एक्टिंग की साधना आर्ट खाली एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ आर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं राइटिंग भी है डायरेक्शन भी है म्यूजिक भी है डांस भी है आसान नहीं है वहाँ टाइम देना पड़ता है वहाँ अपने आपको समर्पित करना पड़ता है डेडिकेट करना पड़ता है यहाँ तो आज तो इंस्टेंट है लाइक इंस्टेंट नूडल सबको लगता है अरे अच्छा ये तो फलाँ फलाँ टी में बहुत पॉपुलर हुए मुझे भी टी करना है ये तो फलाँ फलाँ फिल्म में बहुत पॉपुलर होगी मुझे भी करना है ईजी वे आउट है पर थियेटर की नॉलेज नहीं है इतनी मतलब आप आएंगे नहीं में नहीं थिएटर थिएटर में को तो आपको क्या नॉलेज होगी वो थिएटर से थोड़ी उनको उतना फेम मिलने वाला है थिएटर को एक बार की ऑडियंस दो हजार लोग देख लेंगे एक बार के शो में लेकिन अगर फिल्म या टीवी आपने एक बार कर लिया तो एक बार ने मासस थिएटर स्टिल फॉर क्लासेस ओके है ना थिएटर पॉपुलर है लेकिन आप शायद थिएटर का अगर आपके एरिया में कोई नाटक हो रहा होगा तो आप तो नहीं जाएंगे ना टिकट लेके अरे तीन सौ रुपए का टिकट है नहीं बुधवार को तो डेढ़ सौ रुपए का टिकट मिलता है शाहरुख शाहरुख ना? हो गया ये तो बहुत बड़ा सब फिर भी इतना आपने कॉन्ट्रास्ट बताया फिर भी आपने थिएटर ही चुना मेरा पैशन है थियेटर सगम सांसिस है पर ऐसा नहीं है की मैं फिल्म नहीं करना चाहती थी अभी शायद नहीं करना चाहती हूँ फ्यूचर में शायद मेरे कुछ और प्लान हैं कि क्या कुछ करूँ कभी प्रोड्यूस करूँ या डायरेक्ट करूँ लेकिन मेरे सकम ऐसे थे कि मैं नहीं कर पाई वहां स्ट्रगल नहीं जा पाई आप स्क्रिप्टिंग भी करते हैं डायरेक्ट भी, भी करते तो, हैं तो आप चाहो तो एक फिल्म भी तो कर सकते हो चाहने भी नहीं होता है देखिए आपका एम आपका गोल क्या है सबसे बड़ी बात तो वो है मेरी क्रिएटिविटी के लिए मेरे लिए अब ये रास्ता है मैंने अपने आप फॉर इट इज नॉट ओनली फॉर सेटिस्फैक्शन इट इज फॉर दी माय कंट्रीब्यूशन टू वर्ड दी सोसाइटी टूवर्ड्स माय पैशन इट इज नॉट ओनली दैट दैट माय ओनलीफेक्शन तो मैं घर में आजकल टिकटॉक कर लेते हैं ना लोग बैठ हाँ, के लोग बैठ के टिकटॉक टिकटॉक तो ट्रेंड हाँ. तो ये भी कर लेते हैं लेकिन मेरा ये आई एम डूइंग समथिंग क्रिएटिव फॉर क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन टू कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी आज फिल्म और सीरियल क्या इफ आई वॉन्टेड टू स्टार्ट नाउ हो सकता है मुझे दो साल स्ट्रगल करना पड़े हो सकता कोई का सीरियल मुझे मिल है। सही बात है। मैंने सोचा की मेरा डेडिकेशन थिएटर की तरफ होना चाहिए मेरे सकमसे ऐसे है तो मैं अपने आप को रोकू क्यूँ एक खिड़की बंद हुई तो मुझे दूसरा रास्ता खोलना चाहिए बाबा भी कहते हैं सही बात है तो मैंने ऐसे नहीं कैसे खोल लिया मतलब अपनी क्रिएटिविटी को आपने एंड नहीं कर दिया कि भाई क्या? हम यहाँ नहीं कर पा रहे तो हम अपनी क्रिएटिविटी को एंड कर दें और नहीं बढ़े आगे नहीं Correct. आपने अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप उसके जर्नी एंड आई एम गेटिंग नॉलेज मैं लिखती हूँ पढ़, बिना पढ़े तो मैं लिख नहीं सकती मुझे पता नहीं क्या अगर जब मैं जानूंगी नहीं कि मेरे कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स क्या लिख रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी क्या मैं बीस सर पुरानी चीजें नहीं लिख सकती नहीं लिख सकती मुझे आज का ही सच लिखना है ना आज की बातें लिखनी है आपका अपना जॉनर होता है आप क्या करना चाहते हैं मेरी अपनी पसंद है मैं उसमें लिखती हूँ अच्छा मैं खुद भी एक्ट करती हूँ अगर मेरी हेल्थ मुझे परमिट करती है मेरी हेल्थ के भी इशूज हुए थोड़े से तो मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ नहीं तो यहाँ यहाँ नहीं तो यहाँ मतलब है वही एक चीज पर उसमें लिमिटेड नहीं किया है कि अगर मैं सीरियस नहीं कर रही हूँ फिल्म नहीं कर रही हूँ तो, तो, तो मैं, मैं अपने, हाँ वो नहीं, वो नहीं किया मैंने फिल्म टीवी क्योंकि मैं हीरोइन तो नहीं बन सकती पचास साल में बट ये भी नहीं है कि मैं हीरोटेड या बड़ा मेरे कैरेक्टर के हिसाब से कोई कैरेक्टर नहीं कर सकती हूँ आगे हो सकता है मेरे नसीब में कुछ और अच्छा लिखा अच्छा लिखा सही है और जब तक मैं जिंदा हूं मैं चाहूंगी तो जरूर होगा हो करूंगी तो जरूर होगा होगा हो हो हो ही, हो हो हो हो ही हो पर मेरी प्रायोरिटी डिफरेंट है थियेटर इज द प्रायरिटी फॉर मी राइट नाउ विद माई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फिल्म या टीवी या थिएटर या कोई भी मीडिया में कोई भी प्रोफेशन आपको रोकता नहीं है कि अगर आपका ये नहीं हो तो ख़त्म हो गया आपके पास उसी चीज़ की अलग शाखाएं होती हैं राइट राइट आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप जो प्लेस कर रहे हैं थिएटर प्लेस वगैरह तो आपको ऐसे लगता है कि उसी प्ले को उन आर्टिस्ट को लेके आप चाहेंगे कि आप दूसरी जगह भी करें या इंटरनेशनल लेवल पे भी करें या कहीं से अगर निमंत्रण आता है कि आपके इस प्ले को हमारे यहाँ बिल्कुल करती हूँ <laughs> like जाके जाके अलग अलग सिटीज में अलग अलग स्टेट में करती हूँ इंटरनेशनली भी जाके करने के लिए है लेकिन वो मेरे एक्टर्स या मेरे प्रायोरिटीज के फेवर में होने चाहिए तो वो सब बिल्कुल खुला है और मैं करती हूँ ये वो लिमिटेड नहीं किस मुंबई में मैं अपने शोज करती हूँ मैं दिल्ली में भी करती हूँ अभी जैसे मैं बताया कोल्हापुर में भी हुआ नागपुर भी करके आई मैं सेम प्लेस हाँ दार्जिलिंग करके आई अभी मेरे पास दुबई के फेस्टिवल का ऑफर है okay. तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक जगह करती हूँ <laughs> <laughs> नहीं बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है और, और ऐसा नहीं है की अपॉर्चुनिटीज तो बोलते है नॉक होती है पर हम उस डोर को ओपन करते हैं या बंद करते हैं वो अपने ऊपर हो जाता है वी कैंट ब्लेम के हमको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है अपॉर्चुनिटीज हर एक के लिए एक बार तो आती ही आती हाँ, है तो ब्लेमिंग मतलब जैसे किसी को देख के आपको प्रेरणा मिली हो कि भाई हम इसके जैसा बने शी इज माई आइडियल और ही इज माई आइडियल मेरे प्रेरणा स्टोक बहुत है सबसे पहले तो मेरी माँ है फिर समय समय पे जो भी एक बहुत अच्छे लोग मेरे सामने आते हैं उनसे मैं इंस्पायर होती गई प्रेरणा लेती गई लेकिन मेरा आइडियल कोई नहीं है आइडियल कोई नहीं। मेरा आइडियल कोई नहीं है शुरुआत की है आपसे भी लेती आप कोई मैसेज व्यूअर्स को देना चाहेंगे बी पॉजिटिव खुश रहे और अच्छाया ज्यादा ढूंढे दूसरे लोगों में कमियों की तरफ ध्यान ना दें, अपनी खुद पहचान बनाएं और हंसते रहें, रहें। मुस्कुराते बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिली सबसे पहले कि कभी भी अपने क्रिएटिविटी को ब्लॉक ना करो दूसरा अपनी पहचान खुद बनाओ और हर एक से कोई ना कोई प्रेरणा लेके क्योंकि हर एक में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है बिल्कुल पर बुराईयों की तरफ ना जाए हम अच्छाई अच्छा क्योंकि हर एक में अच्छाई होती ही होती है बिल्कुल तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम और आशा करते हैं हमारे व्यूअर्स भी आज बहुत खुश हुए होंगे आपसे मिलके। बहुत सारी नॉलेज भी उनको मिली है सभी व्यूअर्स की तरफ से रेडियो मधुबन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया बात की थैंक यू सो मच तो आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो रहो अपना बना लो ओ मोह अपना बना लो मोरे वहां पकड़े मैं